क्ष जग्धा नमा तत्या प्रवर्ति तो हम वर राकोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवा श्रीूप साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत परिजन परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा पदा सह गण लललता श्री, श्री, श्री विशाखान्विता आयान लंबितनक संकर्तनकमलायताक्षंवरौवरौ युगधर्मपालंदे जगत्प्रियकुण वंदे कृष्णपरविंद युग <coughs> दुर्शाम वक्षो क्रते यस्की दृशा वक्षोज प्रणीकृतसनगवता काश्मीर तलशोणिमोपरीतनेस्तूरिका नीलमा मातनवते नखचंद्रकाहरीज मतन्वते नारायण नमस्पति नरम चोत्तम दीवीं सरस्वती व्यासं तय मुदीर वाचाकुभ्य कृपासीभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभौ वराशे हे रूप ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टी उम्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुरु मन्मतेर्दयांद्र तुलसी काननम यत्र, यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम तहत तो हरि बोलो शु वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री नारायण परम श्री चैतन्य चरतामृत आज समापन समापन सत्र हो सकता है कल भी हो जाए परंतु आज इस ग्रंथ के समापन सत्र में श्रीमद महाप्रभु श्री राय रामन को उपदेश प्रदान करते हुए कह रहे हैं महाप्रभु के जय हो जय जय जय नेताई गौर श्री राय रमन को महाप्रभु उस समय शिक्षा प्रदान करते हुए कह रहे हैं स्वरूप दामोदर महाप्रभु के समय समय पर कही गई प्रलाभ वचन हैं उनका संकलन शिक्षा के रूप में किया गया एक साथ कही गई ये वचन नहीं है महाप्रभु में कभी कोई भाव कभी कोई भाव तो प्रेमोन्माद दशा में अलग अलग सब अवसरों पर हरी अलग अलग अवसरों पर महाप्रभु में जो भाव उत्पन्न हुए उन भावों में और अति दैन्य ये दो भाव विशेष रूप से उत्पन्न हो रहे हैं दैन्य भाव को धारण करते हुए पिछले प्रसंग में महाप्रभु ये कह आए चौथे श्लोक में शिक्षा के न धनम न जनम नच सुंदरी कवितांबा जगदीश कामय मम जन्मन जन्मन ईश्वरी भगवता भक्त अहित की त्वी श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का विचार करके और अपनी दीनता का विचार करके कह रहे हैं कि मेरे जन्म जन्म में आपके चरणार्द में ही भक्ति उत्पन्न हो और इसी भाव में जब भाव दैन्य भाव अत्यंत अत्यंत बढ़ा तो अत्यंत बड़े हुए दैन भाव में शिवन महाप्रभु कह रहे हैं कि आई नंद भवाम तनु किंकरूली सदृश विचित कि हे नंद तनुज आप नंद के पुत्र हैं आनंद रूप है किंकरम पतम माम में आपका किंकर हूं इस विषम संसार समुद्र में पड़ा हुआ हूं कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदसम चिंत कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में स्थित धूलि के समान आप समझें और मुझे अपना आश्रय प्रदान करें श्लोक में महाप्रभु की दीनता प्रकट हो रही है अपने को किंकर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे चरणों में लगी हुई धूलि के समान आप संभाल करके रखे हैं धूलि चरणों में चिपकी रह जाती है ऐसे मैं भी आपके चरणों को छोड़ना नहीं चाहता हूं आपके चरणों से चिपक के ही रहना चाहता हूं ये संपूर्ण दार्शनिक जो सिद्धांत हैं उन दार्शनिक सिद्धांतों का भी कहीं एक जगह समेकन है कंसोलिडेशन है कंसोलिडेट किया गया है एक जगह सारे दार्शनिक सिद्धांत को स्थापित कर दिया गया सर्वोत्तम उपास्य रूप कौन है बोले सर्वोत्तम उपास्य रूप नंद तनुज है उपास स्वरूप जो होगा वो नंद तनुज होगा ब्रह्म परमात्मा भगवान उनमें भी कृष्ण कृष्ण भी नंद तनुज ये सर्वोत्तम भगवत्ता का सार कहीं प्रकट है तो भगवत्ता का सार श्री नंद तंद्रज रूप में भगवत्ता का सार है तो उपास्य स्वरूप हमारा कौन सा है नंद नंदत ब्रह्म हमारा उपास्य स्वरूप नहीं है श्री कृष्ण के भीतर सब कुछ है परंतु ब्रह्म हमारा उपास्य स्वरूप नहीं है तो ब्रह्म कृष्ण के भीतर विराजमान भी है कृष्ण का एक स्वरूप ब्रह्म भी है परंतु हमारा उपास्य स्वरूप ब्रह्म नहीं है कि परिच्छेद सामान्य अत्यंता भाववत जो पदार्थ है स्वयं शुद्ध भेद शून्य पदार्थ वह ब्रह्म है परिच्छेद का मतलब है जिसको कोई वस्तु ढक नहीं सके जिसकी सीमा नहीं हो सर्व व्यापक होकर के जन चेतन सौ में व्यापक होकर के जो विराजमान है उसको कहेंगे अपरिच्छिद और जो सामान्य से भी रहित है परिच्छेद से रहित है और सामान्य से रहित है सामान्य माने ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है सामान्य होगा वो जिसकी जाति होगी सामान्य माने जाति जाति तब होगी जब एक से गुण कई व्यक्तियों में विद्यमान हो कई इंडिविजुअल्स में एक सी सामर्थ्य एक से गुण एक से आधारभूत जो गुण हैं वो विद्यमान हो उसको हम कहेंगे जाति ब्रह्म की जाति नहीं होती ब्रह्म एक ही है एक मात्र है उसका उस जैसा कोई दूसरा है नहीं इसे ब्रह्म की जाति नहीं होगी तो मेरा उपास्य ब्रह्म तत्व तो नहीं है जो सब में व्याप्त होकर के विराजमान है और जिसकी जाति नहीं है जिसको किसी से सीमित नहीं किया जा सके इसी तरह से हम परमात्मा की भी उपासना नहीं कर रहे हैं हम नंद कुमार की उपासना कर रहे हैं परमात्मा किसे कहेंगे बोले जिसमें दो गुण विशेष रूप से प्रकट हों सृष्टि पालन संहार करने का गुण और सबके भीतर अंतर्यामी होकर के सबको प्रकाशित कर सकने का गुण ये दो गुण जिसमें विद्यमान हो उसका नाम है परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा हैं परंतु तो परमात्मा रूप में उनकी हम उपासना नहीं कर रहे हैं हम उनकी नंद कुमार के रूप में उपासना कर रहे हैं भगवान कौन है? वो असाधारण ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेषा भगवान की एक परिभाषा दी कि जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हो उसका नाम है भगवान और जो साधारण ऐश्वर्य माधुर्य से युक्तो हो उसका नाम है भगवान वे परम नारायण वे भी हमारे उपास्य नहीं हैं मेरे उपास्य कौन हैं किनको संबोधित कर रही हैं श्री राधारणी श्री महाप्रभु किनको संबोधित कर रहे हैं अरे नंद तनुज तुम नंदुज तनुज हो नंद के पुत्र हो और नाकृत लीला में जैसा माधुर्य प्रकट होता है वैसा माधुर्य ऐश्वर्यमयी लीला में प्रकट नहीं होता है इसलिए भगवान की भी अपेक्षा नंद तनुज रूप ज्यादा श्रेष्ठ है बोल भाई द्वारका रूप को ही ले लो द्वारकाधीश के रूप को ले लो बोले वहां पर एक दूसरी तरह का ऐश्वर्य आ जाएगा वो ऐश्वर्य है राजा का ऐश्वर्य परंतु नंद होने पर राजा का भी ऐश्वर्य नहीं आएगा वहां पर वे ग्राम के जो प्रमुख हैं, के जो प्रमुख हैं उनके पुत्र हैं इसलिए जल्दी से कहीं उनको पकड़ा जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है सुलभ हो सकते हैं और उनमें जो निराकृत लीला की सेवा है जैसी वे स्वीकार कर सकते हैं ऐसा कोई दूसरा स्वरूप स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि ब्रिजलीला में जितनी सेवा की आवश्यकता है और ब्रिजलीला में श्री कृष्ण जैसे सुलभ हैं ऐसे सुलभ वे राजा रूप में भी नहीं हैं राजा का भी एक प्रोटोकॉल होता है उसे मिलने का परंतु यहां पर वो प्रोटोकॉल भी नहीं है कभी भी जाओ कभी भी जगा लो कभी पहुंच जाओ कभी भी उसके साथ में खेल लो कहीं भी बैठ जाओ ये सुविधा प्राप्त है जबकि श्री राघवेंद्र के स्वरूप में भी ये सुविधा प्राप्त नहीं है द्वारकाधीश और मथुराधीश के स्वरूप में भी वो सुविधा प्राप्त नहीं है फिर नाकृत लीला में जितनी सेवा की आवश्यकता है और सेवा की जितनी सुलभता है वैसी सुलभता कहीं दूसरी जगह नहीं इसलिए अत्यंत निकट और सुलभ दोनों होने के कारण हे प्रभु मैं आपकी जो आराधना कर रहा हूं वो नंद तनुष के रूप में आपकी आराधना कर रहा हूं आई नंद तनु मैने बोल करके तू हमारा ही है इसे नंद तनु ऐसा कह करके बोला जा सकता है आई कह करके बोला जा सकता है हे श्रीमान ऐसा कह करके श्री जी लगा करके वहां पर बोला नहीं जा सकता परंतु यहां बिना श्री जी के आराम से हे नंद ओ नंदुज ऐसा कहकर तो की आवश्यकता मनुष्य में जितनी है उतनी ऐश्वर्य में नहीं है बैकुंठ में भी छत्र चमर है परंतु वहां पर तो वहाँ छत्र चमर वैभव के रूप में हैं परंतु तो ब्रिज में यदि कन्हैया के ऊपर छत्ता लगाया जाए अपने दुपट्टा से कन्हैया की छाया की जाए तो यहां पर धूप पड़ रही है यहां पर आवश्यकता है छत्र की छत्र की चमर की पंखा की परंतु तो वहां पर वैभव रूप है यहां पर सेवा के रूप में उनकी आवश्यकता है इसे नंद तंदुष कहने पर मनुष्य लीला और मनुष्य लीला में सुलभता मनुष्य लीला में वो माधुर्य का स्वरूप और यहां सेवा की अतिशेष सुविधाएं अतिशय अवसर सेवा के जैसे मधु नंदुज में प्राप्त है ऐसे सेवा के अवसर कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हैं। तो यह है तो आई नंद तनुज ये आपका स्वरूप है जल्दी से कृपा करने वाले और आपके साथ में व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके मैं आपके साथ में खेल सकता हूं खेल सकती हूं म मेरा अपना स्वरूप कौन सा है जीव का अपना स्वरूप कौन सा है किंकरम मैं किंकर हूं किमकरम माने आपका सहज नित्य दास हूं और सहज नित्य दास होने पर आपको जल्दी से जैसे प्राप्त किया जा सकता है ऐसे किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता यहां पर जीव का स्वरूप है जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास ईश्वर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश नित्य कृष्णदास करके मैं विराजमान हूं किंकरम किंकर मेरी अपनी दशा क्या है कि पत माम विषमे भवाम बुध मैं विषम संसार रूपी समुद्र में पड़ा हुआ हूं अर्थात महाप्रभु अपने आप को दीर्घता में एक जीव मानते हुए कह रहे हैं कि जीव भी दो प्रकार के कुछ जीव हैं जो कि नित्य मुक्त होकर के विराजमान वे तो सीधे सदा भईकु में सेवा कर रहे हैं और माया का उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है माया का आवरण उनके ऊपर नहीं है तो माम विषमे भवान बुध मैं विषम संसार समुद्र में पा हुआ हूं और संसार समुद्र में जो पड़ा हुआ है यह संसार समुद्र विषम है तो हम वो जीव हैं जो जीव बड़े अणु अणु हैं और होने के कारण हमारी तुलना में माया शक्ति अत्यंत अत्यंत बलवान है और वो माया शक्ति कभी भी जीव का जैसे ही संपर्क प्राप्त करती है अपने प्रभाव से जीव के सच्चिदानंद रूप को तो छुपा लेती है और जीव में कहीं अध्यास या भ्रम पैदा कर देती है भ्रम ये कि मैं देह हूं देहाध्यास को वह पैदा कर देती है तो जीव का सच्चिदानंद रूप छुपा लेना और मैं देह हूं यह भ्रम ये माया उत्पन्न कर लेती है यह संसार अंबुधि के समान अपार है इसका अपार नहीं है ये नहीं है कि थोड़ा है कुछ देर के बाद में सूख जाएगा ऐसा नहीं है छोटा सा है तैर के पार कर लिया जाए ऐसा भी नहीं है भव महाम ये महा समुद्र है संसार एक जन्म टूटा दूसरा जन्म दूसरा जन्म टूटा तीसरा जन्म ये अमृत निरंतर निरंतर चलता रहेगा तो तीन तत्वों का यहां अनुरूपण कर दिया उपास तत्व है श्री कृष्ण जीव हो गया उपासक जो चेतन तो चेतन के दो रूप हो गए एक चेतन, एक चेतन। जीव है विभू चेतन ईश्वर है विभू चेतन और जीव है चेतन। अनुचेतन चेतन में भी ये ईश्वर रूप चेतन नहीं है बल्कि यह तटस्था शक्ति रूप चेतन है ऐसा चेतन है जो समुद्र में चला जाए तो जल कहलाएगा समुद्र से पार हो जाए तो वह कहीं स्थल कहलाएगा ऐसे ही यह जीव यदि माया में चला जाए तो वह जल कहलाएगा माया कहलाएगा यह माया से निकल जाए तो वह स्थल कहलाएगा वह सच्चित आनंद कहलाएगा परंतु तो सच्चित आनंद होने पर भी ईश्वर रूपी सच्चिदानंद नहीं बल्कि वह जीव रूपी सच्चदानंद ही कहलाएगा ये जगत भी विषमे महाम बड़ा विषम है अर्थात अनेक अनेक शांत घोर और मूढ़ तीन स्वरूपों को प्रदान करने वाला है शांत का मतलब है कभी सुख घोर का मतलब है कभी सुख और दुख दोनों इसमें मिले हुए हैं कभी मूढ़ माने अत्यंत अज्ञान रूप इसको शांत घोर मूढ़ रूपता जो जगत की है उसमें ये डूबने वाला इसलिए विषम समुद्र है भव महाम भोधव ये भव रूपी समुद्र इसमें मैं गिरा हुआ हूं कृपया तो पाद पंकज धूलिद कृपया मुझे अपने चरणार्थ बिंद के साथ में धूली मुझे तुम अपनाओ और जैसे चरण में धूली चिपक गई तो जब तक उसको धो करके दूर नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगी वो धूलि चिपकी रहेगी ऐसे ही मैं आपके चरणों के आश्रय को ग्रहण करके जब विराजमान हुआ हूं तो अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहूंगा मेरी पूर्व निष्ठा है यह साधन तत्व कर दिया कि आपके पाद पंकज में स्थित धूलि के समान मैं हूं और मुझे धूलि के समान आप कृपा करके अपने चरणों में ही स्थान दिए रहो कृपया कृपा करके यदि कृपा से दूर हो जाऊं तो चरणों की धूलि को झाड़ करके अलग कर दिया जाएगा इसलिए परंतु मैं धूलि के समान बारीक धूली के समान मैं आपके चरणों का ही आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं कंकर जो कण हैं उनको तो दूर कर दिया जाता है परन्तु धूलि कहीं चिपकी रहती है ऐसे मैं छोटे से छोटे कण बन करके जो जितना छोटा कण होगा कण होगा वो उतना ही अधिक चिपका रहेगा इसी तरह से मैं छोटे से छोटा कण होकर के आपके चरणार्थिंद में चिपका रहूं तो मार नित्य दास मुई तो मांसरिया परि याचो भवान वे मायाबद्ध मैं आपका नित्य दास हूं तोमा पासाइया पासा दिया पासा हाय मैंने आपके आश्रय को छोड़ दिया जिसका मैं अंश था उसका आश्रय मुझे लेना चाहिए था जितनी भी शक्ति हैं, उन सबों के शक्तिमान तुम हो शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती है शक्तिमान शक्ति के बिना भी रह सकता है इसलिए शक्ति की अलग से पूजा नहीं की जा सकती है शक्ति सर्व शक्तिमान के अधीन होकर के विराजमान पंत शक्तिमान अपनी शक्तियों को प्रकाशित किए बिना भी रह सकता है शक्तियों को दूर करके भी वह रह सकता है जो व्याप्य है वह व्यापक के बिना नहीं रह सकता है परंतु व्यापक व्यापक के बिना रह सकता है धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है परंतु अग्नि धुए के बिना भी रह सकती है पंच महाभूत समय विद्यमान है इस डिबिया में भी अग्नि है परंतु डिबिया में धूम नहीं है तो येत्र धूमस बन नहीं व्याप्ति तो हो जाएगी परंतु यदि कोई ये कहे कि यत्र धूप यत बंधी तत्व तत्व धूमा, ये व्याप्ति नहीं है धुआं अग्नि के बिना अग्नि धुएं के बिना भी रह सकती है ऐसे ही शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती है जबकि शक्तिमान शक्ति के बिना भी अपनी शक्ति को प्रकाशित किए बिना भी और शक्ति के बिना भी शक्तिमान रह सकता है तो मैं आपके चरणारविंद की धूलि हूं तो कृपया पांक धूली सदशम विचार विचित मुझे अपने चरणों से चिपकी हुई धूलि के समान आप रखो मैं तुम्हा, तुम्हारा नित्य दास हूं और आपको छोड़ करके मैं अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माया की ओर उन्मुख हो गया अब माया की ओर उन्मुख हो गया तो माया इस जीव को चाटा लगा रही है पीट रही है चापड़ लगा रही है परंतु जो जो माया इस जीव को पीटती है यह माया के गले को उतना ही पकड़ता है यह जीव माया ऐसा जो कर रही है वो कर रही है जीव का कल्याण करने के लिए परंतु जीव का कल्याण माया कर नहीं सकती है माया जो जीव को पीट रही है वो शायद इसलिए पीट रही है कि यदि मैं इसकी पिटाई करूंगी तो ये मेरा आश्रय छोड़ के ठाकुर के आश्रम की ओर उन्मुख हो जाएगा परंतु ऐसा होता नहीं महाकष्ट पाकर के भी जीव माया से ही दुगना निपटता है जब तक ठाकुर की कृपा न हो तब तक वायु भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है तो माया पीड़ती तो है जीव को भगवान की ओर उन्मुख करने के लिए कि मुझे छोड़ जा भगवान की ओर परंतु तो कष्ट पाने से कोई भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगा ये कभी संभव ही नहीं है उल्टा वो माया से और ज्यादा लिपटेगा उसके लिए भगवान की कृपा शक्ति की आवश्यकता है जब कृपा शक्ति होगी तब ये भगवान की ओर उन्मुख होगा नहीं तो कष्ट पाने पर भी ये माया की ओर ही निरंतर निरंतर आगे बढ़ता रहता है इसलिए हे प्रभु आप अपनी कृपा का मेरे ऊपर संचार करोग कृपा कर कर मेरे पद धूलि सम कृपा करके मुझे अपने चरण की कंकड़ नहीं चरण का कण नहीं बल्कि पग धूलि बना करके मुझे अपने पास में रखो तुम्हार तो सेवक करो तुम्हार तो सेवन मुझे अपना सेवक बनाओ जिससे कि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं जब ठाकुर कृपा करते हैं और इस जीव को गुरु वैष्णव कृपा इनकी भक्ति की प्राप्ति होती है गुरु वैष्णव की भक्ति प्राप्त होने पर तब ये भगवान की ओर उन्मुख होता है पुनः अति उत्कंठा दैन्य हईल उदगन इस समय श्रीमद महाप्रभु के हृदय में अत्यंत उत्कंठा अत्यंत दैन्य उत्पन्न हो गया और उस समय कृष्ण थाए मांगे सप्रेम नाम संकीर्तन ये कृष्ण के सामने प्रेम सहित नाम संकीर्तन इनको ही मांगने लगा कि प्रेम सहित नाम संकीर्तन हमको प्राप्त हो इसकी ये अभिलाषा करने लगा तो दैन्य था दैन्य में भी अति दैन्य उत्पन्न हो गया और अतिदैन्य उत्पन्न हो करके श्री नाम संकीर्तन उसको मांग रहा है कि मैं हूं एक छोटा सा कण जो कि संसार रूपी विषम महा अम्बुद में समुद्र में डूबा हुआ है पड़ा हुआ है आई नंद तनुज किंकरम आप हो नंद तनुज मैं आपका एक किंकर हूं मेरे जीवन का प्रयोजन पदार्थ है आपके चरणानिंद को प्राप्त करना और चरणानंद को प्राप्त करने का उपाय यदि कोई है तो उपाय नाम संकीर्तन है माया की पिटाई से मैं भगवान की ओर नहीं जाऊंगा नाम संकीर्तन के द्वारा ही मुझे भगवान के माधुरी की प्राप्ति होगी इसलिए जीवन का लक्ष्य वह भक्ति ही है भक्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य सर्वोत्तम हो ही नहीं सकता अन्य जितने भी लक्ष्य चाहे वे सहायक लक्ष्य हैं मुख्य लक्ष्य श्री गोविंद के चरणों की सेवा यही जीवन पाने का मनुष्य जीवन पाने का मुख्य लक्ष्य है पद्यावली में महाप्रभु के जो छठा श्लोक है उस छठे श्लोक को यहां पर संकलित कर रहे हैं कि नए नम गलत सुधार गिरा पुल कई निचित कदा तब नाम ग्रहण भविष्य श्री गोविंद के दास्य को प्राप्त करने का मान पुरुषार्थ है गोविंद का दास्य उसका साधन क्या है साधन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन जो है वह है श्री नाम का संकीर्तन परंतु नाम संकीर्तन तब नाम भगवान कृपा करें जिससे कि नाम हमारे हृदय में विरह के आह के रूप में और मिलन के शीतकार के रूप में प्रकट हो नाम का सिद्ध रूप है जहां अनुभाव के रूप में नाम प्रकट हो संख्या पूर्ति करके प्रेम की प्राप्ति हो संचार सहित प्रेम की प्राप्ति संचार सहित नाम संकीर्तन करने पर प्रेम की प्राप्ति हो यह है नाम का साधन रूप नाम का सिद्ध रूप है जहां प्रेम उत्पन्न हो जाने पर विरह में आह के रूप में और मिलन में सीतकार के रूप में अनुभाव के रूप में श्री कृष्ण नाम प्रकट हो और यहां सीतकार के रूप में आनंद के शीतकार के रूप में नाम कैसे प्रकट होंगे उसका वर्णन कर रहे हैं कि नए नम गल कि नाम ग्रहण करते हुए मेत्र से अश्रु निरंतर निरंतर बहें वंदनम गदगद रुद्धे आगेरा कंठ का अवरोध उत्पन्न हो जाए अश्रु और अवरोध कंठावरोधल नीचतम बपुकदा और रोमांच उनसे हमारा शरीर व्याप्त हो जाए तब नामक ग्रहण भविष्यति तीन जो सात्विक भाव हैं उनका उल्लेख किया पंत मुख्यतः तीन सात्विक भाव के द्वारा अन्य जो सात्विक भाव हैं उनका भी वर्णन कर दिया तो नेत्र में अश्रु की धारा मुख में गदगद गिरा होने के कारण कंठ का अवरोध और पुल कई निचतम बपु और रोमांच श्री अंग में उत्पन्न हो जाना ये आपके नाम संकीर्तन करते हुए नामक ग्रहण भविष्यति मेरे हृदय में कब उत्पन्न होंगे ये व्याकुलता उत्पन्न हो रही है हाय इतने दिन हो गए नाम करते करते कुछ नहीं हो रहा है ये कब होगा कब होगा कि श्री हर नाम मेरे हृदय में व्याकुलता में शीतकाल और आह मिलन और व्याकुल विरह में शीतकाल और आह के रूप में कहीं प्रकट होंगे और उनमें विभिन्न सात्विक भाव उत्पन्न होंगे अनुभाव बाईस हैं इनमें आठ सात्विक भाव हैं सात्विक भाव का तात्पर्य है शांत चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उस समय अपने आप होने वाली प्रतिक्रिया उनका नाम है सात्विक जहां कोई चेष्टा की जाए उसका नाम है अनुभाव आहार्य अनुभाव परंतु जहां अपनी तरफ से कोई चेष्टा नहीं की जाए आंसू कोई लाय थोड़ी जाती है आंसू तो अपने आप आ जाएंगे ऐसे कंप कोई लायक हो जाएगा कंप तो अपने आप हो जाएगा कंठ का अवरोध ये कोई लायत हो जाएगा वो अपने आप हो जाएगा पसीना छूटना ये तो अपने आप होगा शरीर की चेष्टा के द्वारा कोई पसीना लायत हो जाता है कोई लोटस भर के पास सिर के ऊपर थोड़ी डाला जाएगा तो श्वेत कंप रोमांच अश्रु मुख विवर्णता चेहरे का रंग बदल जाना कभी लाल हो जाना कभी सफेद पड़ जाना चेहरा तो ये अपने आप हो जाएगा मुखवर्णता कंठावरोध जड़ता हाथ पर नहीं चले हाथ पर का जड़ हो जाना ये तो अपने आप होगा उदूरना आपको कोई मूर्छ लाई थोड़ी जाएगी चक्कर तो अपने आप आ जाएंगे भाव के कारण जड़ता ये अपने आप आ जाएगी तो ये जो सात्विक भाव है विभिन्न ये सात्विक भाव अपने आप कहीं श्वेत कम्प रोमांच अश्रु मुखता और जड़ता ये ये जो हैं अपने आप कहीं उत्पन्न हो जाती हैं तो यहाँ पर उन्हीं का वर्णन किया गया कि आपका नाम ग्रहण करते समय कब मेरे हृदय में ये सब दशाएं उत्पन्न होंगी हे गोविंद आप मुझे अपना सेवक करके स्वीकार करो यहां पर एक सेवक होता है वेतन का सेवक मैं अशोक दास का होकर के आपकी विराजमान होना चाहती हूं और आपकी सेवा करते हुए मुझमें ऐसे कंठावरोध इत्यादि उत्पन्न हो जाए कह रहे हैं प्रेम धन बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन हा मेरे पास में प्रेम रूपी धन नहीं है तो मेरा जितना भी दरिद्र जीवन है वह सब व्यर्थ है दास दास करी बेतन मोहे देह बोले फिर भी जो दास है उसको कुछ तो, कुछ तो पारिश्रमिक देना ही पड़ेगा उसकी जीवन की रक्षा तो करनी पड़ेगी बोल मुझे दास कर लो यही मेरा वेतन मुझे अपना दास करके आप मान लो यही मेरा सबसे बड़ा वेतन वेतन है मुझे कृपा करके प्रेम धन प्रदान करो आपका प्रेम यही मेरा वेतन है एक निष्कर्ष की बात कह दी कि मनुष्य जीवन पाने का परम फल अंत में श्री कृष्ण भक्ति ही है कृष्ण भक्ति के उद्देश्य के लिए कृष्ण प्रेम के उद्देश्य के लिए निरंतर निरंतर सेवा करनी चाहिए यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है तो दास कर वेतन बोले देह प्रेम धन मुझे दास बनाओ और मुझे प्रेम धन रूपी ही वेतन प्रदान करो और कोई वेतन नहीं दास को जैसे संरक्षण प्रदान करने के लिए उसको वेतन दिया जाता है इसी प्रकार प्रेम धन यही मुझे एक मात्र प्रदान करो रसाना बेषे हाइल फोरन उद्वेग विषाद दैने करे प्रलपन इतने में ही श्री महाप्रभु उनमें रसांतर हो गया और रसांतर होने पर श्री महाप्रभु में अर्थात अभी तक दास बन करके दास भक्ति चाह रहे थे और दास भक्ति से महाप्रभु का सीधा रसांतर हो गया प्रेम भक्ति में प्रिया भक्ति में राधा प्रेम में महाप्रभु राधा अवस्था में पहुंच गए राधा भाव में अभी तक दास भाव में थे दास भाव से राधा भाव में पहुंच गए प्रिया भाव में पहुंच गए और उज्जवल रस में पहुंच करके महाप्रभु व्योग भाव उनको प्राप्त करने लगे और प्रिया जैसे व्योग में व्याकुल होती हैं, इस प्रकार प्रिया व्योग में व्याकुल होकर के कहने लगी कि युगायतम निमेश चक्षतम शून्ययतम जगत सर्व श्री कृष्ण विरहीण में आज श्री कृष्ण की के में, जो हैं, वो पलक झपने का समय भी श्रीमन महाप्रभु के लिए एक युग सदी का व्यतीत हो गया युगायतम निमिषेणों एक निमिष माने एक क्षण का जो छब्बीस हिस्सा उसका नाम त्रुटि है उससे कुछ बढ़ा यह निमिष है तो युगायतम निमिषेण मेरा एक प्यारे तेरे एक निमिष मात्र के लिए तेज से दूर हो जाना या मेरे लिए एक युग सदी का समय व्यतीत हो रहा है चक्षुषा इतम, आँखों से आंसू निरंतर निरंतर बह रहे हैं माने वर्षा ऋतु आंखों में बस, बसी हुई है और शून्य आयतम जगत सर्वम श्री सारा जगत मुझे शून्य जैसा दिख रहा है कि जैसे जगत में कोई चीज आसक्ति के योग्य है ही नहीं श्री गोविंद बिहार में गोविंद के ग्रह में मेरी यही दशा हो गई है ऐसे श्री राधा का भाव में श्रीमन महाप्रभु पहुंच गए उद्वेगे दिवस न्याय क्षण हिल युग सम श्री कृष्ण उद्वेग में बिह नहीं जा रहा है एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है क्षण युग सतमे वो यान बिना भवत वर्षा मेघ प्राय अश्वर्ष नयन जैसे वर्षा में मेघ झरझर बरसते रहते हैं इसी प्रकार आंसू से नेत्र नेत्र में आंसू निरंतर निरंतर बरस रहे हैं। गोविंद विभुवन गोविंद के ब्रह में संपूर्ण जगत शून्य हो गया है और तुषान ले नए जीवन जैसे कोई तुषान में जल रहा हो तो तुषान में पड़े तुषानंद में कोई पड़ गया हो घास में घास की अग्नि ज्वाला तो नहीं है पर घास की अग्नि होती बड़ी तेज है भीतर भीतर घास जल रही है और घास की अग्नि में तो वो घास जलती हुई यदि शरीर में चिपके तो वो पूरी तरह से जलाएगी शरीर को बहुत कष्ट देगी कोयला है तो कोयला तो झटका देकर के दूर किया जा सकता है परंतु तो तुषानल की अग्नि में यदि किसी का पैर पड़ गया जलती हुई घास के बीच में किसी का पैर पड़ गया तो वो चिपक जाएगी एक एक तिनका अलग अलग जलाएगा और वो ज्यादा पीड़ा देने वाला होगा तो तुषानल माने जैसे घास की जलती हुई घास में किसी का पैर पड़ जाए इसी तरह से पाय जीवन इसी प्रकार मैं तड़फ रही हूं नया जीवन जीवित नहीं रह सकती हूं कृष्ण उदासीन परीक्षा और हे कृष्ण तुम उदासीन हो करके मैं जल रही हूं फिर भी मेरी परीक्षा कर रहे हो सखी सब कहे कृष्ण करे उपेक्षा जितनी भी सखी है वे मुझे वो सब सलाह देती हैं बोले अरे यदि कृष्ण तुमको नहीं चाहते हैं तुम भी कृष्ण से प्यार करना छोड़ दो अब कहीं हो सकता है सब कहती है कृष्ण से प्रीति करना कृष्ण से प्यार करना छोड़ दो तो ये कहीं हो सकता है तो सखी सब कहे सखी सब मुझे सलाह देती हैं कि कृष्ण करे उपेक्षण कि तुम भी कृष्ण की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दो एक चिंत राधा निर्मल हृदय ऐसा चिंता करते करते ही श्री राधिका का निर्मल हृदय स्वाभाविक प्रेम स्वभाव कौर उदय प्रेम का जो स्वभाव है उस स्वभाव को ही उदय कर रहा है कि प्रेम का ये स्वभाव होता है कि उसमें ईर्षा उत्कंठा दैन्य प्रौली विनय इन सारे भाव एक साथ आ गए तो दैन ईषा उत्तर प्रौणी मानी और विनय एक साथ ये सारे भाव एकत्रित हो गई और भले विरोधी हैं परंतु विरोधी होते हुए भी वे भाव बीच में आकर के आश्चर्य के साथ में मिलकर के विरोधी भाव उदय हो गए ईर्षा करना उत्कंठा करना दैन भी है और प्रौता भी है भी है तो विरोधी भाव एक साथ श्री महाप्रभु में उस समय उदय हुआ है एक भावे राधार मन अस्थिर हई इन सब भावों से श्री राधिका का जो मन है वो अत्यंत अस्थिर हो गया है अस्थिर होकर के सखी का आगे प्रभु ही श्लोक ये पठन सखी के आगे अपनी प्रगल्भता दिखाने वाला जो श्लोक है उसको श्री महाप्रभु पढ़ने लगे श्री राधिका भाव में अवस्थित होकर तो के प्रौणता का जो श्लोक है प्रवणता का मतलब है श्याम सुंदर के ऊपर भी हुक्म चलाने वाला अपना जो श्लोक है उसको पढ़ने लगे सही भावे प्रभु से ही श्लोक उच्चारित जैसे श्री राधिका प्रव होकर के श्याम सुंदर से कटु वचन कहने लगती हैं उल्हाने के वचन कहने लगती हैं इसी प्रकार श्री महाप्रभु उल्हा के वचन कहने लगे श्लोक उच्चारित तद्रूप आपन हो और श्लोक उच्चारण करते हुए श्रीमद महाप्रभु उसी रूप में आगे तो ईर्षा उत्कंठा प्रौढ़ी दास विनय सारे भाव एक साथ ये छह भाव एक साथ महाप्रभु ने उत्पन्न हुआ ईर्षा उत्कंठा दैन्य प्रौढ़ी विनय प्रीति तो है ही ये सारे जो भाव है पांच भाव वो एक साथ शिव महाप्रभु में उदय हुआ है और अंत में श्री महाप्रभु कह रहे हैं आश्लिषवा पादरता पे नष्टुमा अदर्शनाम करो तो यथा तथा तो लंपटो मत प्राण नाथस्तु तो सैव ना पर प्यारे चाहे मेरा आलिंगन कर और चाहे मुझे चरणों से कुचल दे मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं चाहे तू मेरा मुझे आलिंगन कर मुझे अपने गले से हृदय से लगा और चाहे मुझे पैरों से पिनष्टो रगड़ दे स्नान मर्म हताम करो तो अपना दर्शन न दे करके भले ही मुझे मर्म हक कर ले मन से व्याकुल कर दे मेरे मर्मों को कुचल डाल यथा तथा वा विधात् लंपटा प्यारे अरे मुझसे प्रीति करने वाले लंपट लंपट माने रसिक प्यारे मुझसे प्रीति करने वाले मुझे जैसे रखे वैसे रहने के लिए मैं तैयार हूं मत प्राणनाथ सहय ना, तो ना पर मेरे प्राणनाथ वे ही हैं कोई दूसरा नहीं है मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण ही है, है अति अर्थे विस्तार संक्षेपे करिए तार नहीं पाए पार इस श्लोक में क्योंकि पांच पांच संचारी भाव हैं ईर्षा भी है उत्कंठा भी है दैन भी है माने क्रोध भी है और विनय भी है विरोधी भाव हैं इसलिए इस श्लोक के अर्थ बहुत विस्तृत हैं फिर भी उनका संक्षेप में वर्णन करता हूं ज्यादा विस्तार किया नहीं जा सकता है उनका कि आमी कृष्ण पददासी दासी ते हो रस सुख आलिंगिया आलिंग्या करे आत्मसाथ कि नादेन दर्शन जारेन आमार तनुम तब तेहो मोर प्राण धन के आमी कृष्ण पददासी के प्यारे मैं तेरे चरणार बिंदु की दासी होकर के विराजमान हूं हो सुख रस सुख राशि आप रस सुख की राशि होकर के विराजमान हो, हो। आलिंग्य करे आत्मसाथ चाहे मेरा तू आलिंगन कर और आलिंगन करके मुझे आत्मसात कर ले मैं तेरे चरणों की दासी हूं आलिंग्या करे आत्मसाथ कि ना देन दर्शन यदि तुझे दर्शन नहीं देना हो तो मत देना दर्शन जारेन अमार तनु मन तू मेरे तन और मन को भले जलाता रहे तब होते हो मो प्राण धन भले तू मुझे कितना भी कष्ट दे तू ही मेरा प्राण धन होकर के विराजमान है मैं तेरे चरणों की दासी हूं तू ही मेरे सारे सुखों की राशि रूप होकर के विराजमान है जब तू मेरा आलिंगन करेगा आत्मसात करेगा तो मानो मुझे सुख की राशि मिल जाएगी और यदि तू मुझे नहीं चाहता है तो दर्शन मत दे जा रहे ननो मन मेरे तन और मन इनको तू भले जला दे तब हो मोर प्राण फिर भी तू मेरा प्राणन होकर के ही विराजमान है शकी है सुन मोर मदे निश्चय ये कहीं स्थायी भाव दिया किसी पद में एक होता है ध्रुव या स्थाई भाव उसमें स्थायी भाव को जल्दी से प्रस्तुत कर दिया जाता है और पूरे रस का निरूपण कर दिया जाता है उसको स्थाई कहते हैं तो ध्रुव या स्थाई उसका एक जो केंद्रीय स्थाई भाव है उसे केंद्रीय स्थाई भाव को कह दिया अब केंद्रीय स्थाई भाव के द्वारा अनेक अन्य जो भाव हैं, उन भावों को प्रस्तुत करने के लिए फिर अंतरा तो किसी गायन के संगीत गायन में पहले प्रथम पंक्ति होती है जिसमें कि मूल स्थाई भाव निरूपण किया जाता है उसको कहते हैं ध्रुव दूसरा होता है वो होता है अंतरा ंतर मान्य अपने हृदय के विभिन्न भावों को उसमें प्रस्तुत किया जाए फिर भावों की जो अक्षयता है उसको प्रकट करने के लिए वहां पर दुगुण चौगुण या आभोग इसको ही कहते हैं तीसरा जो गायन का अंश होता है उसको कहते हैं आभोग आभोग का तात्पर्य है कि दुगुण चौगुन तिगुण चौगुन करके उसी भाव को बार बार दोहराना और भाव को दोहराने के बाद में फिर अंतिम जो भाव होता है वो होता है तराना या तिल्लाना। उसमें एक ही भाव वो समाधि की स्थिति में एक ही भाव को नुम नुम नुम करके तराना करके उसका गायन किया जाए तराना के रूप में और फिर तराना करने के बाद में फिर स्वर लय और ताल इन तीनों को ला करके एक बिंदु के ऊपर केंद्रित कर दिया जाए वो होता है सम तो जहां लय स्वर और ताल एक बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं उसको कहते हैं सम तो ये एक संगीत के पांच अंग हैं पहले स्थाई फिर इसके बाद में अंतरा अंतरा के बाद में द्रुत गति के बाद में तराना तराना के बाद में कहीं पर ला के साबित करना यहां उसी क्रम को यहां निरूपण कर रहे हैं पहले स्थाई भाव का निरूपण किया कि अमी कृष्ण पदासी हो रस सुख राशि आलिंगिया कोरे आत्मसात में सुख की राशि हूं श्याम सुंदर मेरा आलिंगन करके आत्मसात करके मुझे महासुख तो स्वीकार है और किम न दे दर्शन यदि वे दर्शन नहीं देते हैं जारेन अमार तनु मन और मेरे तनु मन इनको यदि जलाते हैं तब बोलते हो प्राण धन फिर भी मेरे वे ही प्राण धन है ये पूरा जो केंद्रीय स्थायी भाव है उसे स्थाई भाव को दे दिया अब इस स्थाई भाव का विस्तार कर रहे हैं कि कैसे वो मेरा आलिंगन करते हैं कैसे मुझे रखते हैं कैसे मुझे जलाते हैं फिर भी मैं उनको कैसे नहीं छोड़ती हूं ये तराना के रूप में मैं ये अंतरा के रूप में श्री महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं कि सखी है सुन मोर मन निश्चय अरे सखी तू मेरे मन के निश्चय को सुन ले सुन ले कि वह अनुराग करे की वह दुख दिया मारे प्यारे यदि तू तो अनुराग करता है तो अनुराग कर ले और चाहे मुझे दुख दे करके मार दे मोर प्राणेश कृष्ण अन्य नॉय मेरे प्राण के ईश्वर कृष्ण ही हैं कोई दूसरा नहीं हो सकता है छाने अन्य नारीगण मोर वश अनुमन मोर सौभाग्य प्रकट करिया लिया आह मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना रास में अन्य जितनी भी युथेश्वरी थी उन सबका त्याग किया और मोर वश मनु तूने मेरे बशील मेरे होकर के मेरे पास में ही तेने अपने तन और मन दोनों को मुझे समर्पित कर दिया और मुझसे प्रीति करने के लिए मुझे अलग पद करके ले गया तो मोर वश तनुमंत तेरे तन और मन दोनों मेरे वशीभूत हो गए इससे बढ़कर के मेरे लिए सौभाग्य की कौन सी स्थिति हो सकती है मोरे सौभाग्य प्रकट कराइया तू ने अन्य गोपियों के आगे मेरे सौभाग्य को प्रकट कर दिया अन्य गोपियों के के हृदय में में कहीं विचार आ रहा था कि लो प्यारे ने तो बाईस जैसा अन्यों के साथ व्यवहार किया वैसा मेरे साथ में व्यवहार किया परंतु तू ने सब गोपियों को चंद्रावली जी श्री भद्राजी श्री श्यामलाजी जितनी भी प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और पक्ष की गोपियां थी उन सबको ये विश्वास दिला दिया कि मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है मेरे सौभाग्य को अन्य गोपियों के सामने तूने प्रकट किया ता दें पीड़ा और उन सबको पीड़ा दे करके आमा सौ ने करा तू मुझे मना करके मेरे साथ में ही क्रिया करते हुए विराजमान हो रहा है और सही नारीगणे देखाया उन सब नारी गणों को यह दिखा दिया कि मेरे समान सौभाग्य किसी दूसरे का नहीं है मेरे साथ में क्रिया करके तूने दिखा दे और उन लोगों को पीड़ा प्रदान की कि वा ते तो हो लंपट अथवा अरे लंपट लंपट का मतलब है रसिक अरे लंपट अरे मुझसे प्रीति करने वाले शठ धृष्ट सकपट अरे शठ नायक अरे दृष्ट नायक दृष्ट वो जो मिलन के चिन्हों को धारण करके नायिका के पास में आ जाए ऐसे नायक का नाम है दृष्ट, और शठ उसका नाम जो उन चिन्हों की सफाई और दे उसका नाम है शत, तो धृष्ट शत, दो प्रकार के नायक हैं, इनमें इन वो जो अन्य नायिका के मिलन के चिन्हों को धारण करके उनको बिना पहुंचे बिना हटाए प्रिया के पास में आए वो है शत, और धृष्ट दृष्ट वो है और शत वो है जो के उनकी सफाई और दे कि नहीं कांटे में होकर के गाय चली गई थी इसलिए कांटे लग गए हैं इसलिए ये घाव ये कहीं निशान बन गए हैं ऐसे जो शठ कह कर के कोई ना कोई बहाना और बनाए चढ़ाने के लिए उसका नाम शठ है तो यहां कह रही है कि बात तेहो लंपट वो बुज में अत्यंत लंपट है लंपट का मतलब है कर्तव्यों की अवहेलना करके जो नायिका के प्रति आसक्त हो उसका नाम है लंपट इनमें धृष्ट वो भीट वो जो कि उन चिन्हों को बिना मिटाए नायिका के पास में आ जाए और उसके बाद में शठता और करे अन्य नारी गण साथ अन्य नारियों के साथ में मिलन करके भी आ जाए बीते मन पीड़ा आज प्यारे मुझे मन में मेरे मुझे पीड़ा देता है मौर आगे कर दे पीड़ा देने के लिए मेरे आगे ही अन्य नायिकाओं के साथ में पीड़ा करे इसे भरकर के तो और क्या शक्ति है तब हुँ, ते हो बोर पोरनाथ तू जितना भी ऐल फैल फैला ले तू मेरा प्राणनाथ ही रहेगा ये नहीं है कि कभी मैं तुझे छोड़ तक कि यदि मेरे सामने भी तू यदि क्रिया करे तब भी तू मेरा प्राणनाथ होकर के ही रहेगा मेरे मेरे आ, मैं तुझे प्राणनाथ से अलग नहीं कर सकती हूं तो यहां पर जो शिवा पादरतम पे नष्टोमाम, शिवा शिवादरतम पे नष्टोमाम और अदर्शनाम मर्म करोतवा, तो चाहे मेरा आलिंगन कर और चाहे अदर्शन दे करके मुझसे दूर हो करके मुझे मर्म कर दे तो अभी अश्ली शिवा इस श्लोक की व्याख्या की केवल इतने से अंश की कि चाहे तू मेरा आ... आलिंगन कर और चाहे तू दृष्टता करते हुए करते हुए मेरे पास में विराजमान हो फिर भी मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं शठ और होकर के भी ये तू रहे अपनी चतुराई से अपने दोषों का यदि तू समाधान करना चाहे तो ऐसी सठता से भी मैं दूर होने वाली नहीं हूं मैं तेरे सुख को ही सुख मानती हूं अब यहां पर आगे नुरूपण कर रही हैं कि श्याम सुंदर यदि कहीं धृष्ट नायक होकर के शठ नायक होकर के आए किशोरी जी के सामने और अपनी सफाई देकर के शठता भी दिखा रहे हैं तब भी प्रिया मन में तो होती है प्रसन्न और ऊपर से दिखाती है क्रोध यह एक आश्चर्य की बात है नायिका का स्वभाव है इसलिए क्रोध दिखाएंगी नायिका का स्वभाव है इसलिए डांटेंगी ईर्ष्या करेंगी पर तो मनी मन में प्रसन्न होती हैं और मनी मन में उस नायिका के प्रति बड़ी कृतज्ञ होती हैं कि आहा वो नायिका बड़ी धन्य है जो मेरे प्यारे की सेवा कर रही है मैं जो सेवा नहीं कर सकी उस सेवा को वो कर रही है प्यारे को सुख मिल रहा है इसमें मनि मन में प्रसन्न होती है ये एक आश्चर्य की बात है ये प्रेम की अत्यंत गाढ़ता की भाव है यदि काम है तो वहां पर कहीं संबंध विच्छेद होगा पर तो जहां काम नहीं है वहां पर प्यारे की यदि कोई सेवा करती है और उससे प्यारे को सुख मिलता है तो नायिका भीतर श्री किशोरी जो भीतर ही भीतर उस की शरणागति ग्रहण करती हैं और ऊपर से अपना क्रोध प्रकट करती हुई विराजमान है वो भाव को कल प्रकट करेंगे आगे प्रकट करेंगे बोलो लाल शिवृंदावन बेहरिता हरी वो गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री गो राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय वृंदावन दिहारी लाल की जय शिवपाई गौर हरीबू